तत्व है जिनके आधार पर हमारी एक आकृति बनी हुई होती है उसमें तो सीमाएं होती हैं, परंतु मनुष्य के जीवन में असीम की मांग भी होती है अलख अगोचर अविनाशी की मांग भी होती है इसलिए मनुष्य एक ऐसे परम सत्ता का आश्रय लेना पसंद करता है जिसमें किसी प्रकार की असमर्थता न हो मानव संघ ने यह नहीं कहा कि साधक मात्र को ईश्वर विश्वासी होना चाहिए ऐसा नहीं कहा पहले भी और अब भी और आगे भी अनेक साधक ऐसे हो गए जिन्होंने सत्य की जिज्ञासा की जीवन की खोज किया परंतु ईश्वर को नहीं माना ऐसे भी साधक हुए हैं संसार में मानव सेवा संघ साधक मात्र का हितैषी है इस दृष्टिकोण से इस सिद्धांत में ईश्वर विश्वासी होना अनिवार्य नहीं बताया जाता लेकिन ईश्वर विश्वास साधकों का एक पंथ है व्यक्तित्व का एक महत्वपूर्ण तत्व है और इस विश्वास के आधार पर भी वही जीवन मिलता है जो किसी विचारक को मिलता हो देखा हुआ जगत सेवा का पात्र है विश्वास का नहीं देखा हुआ शरीर साधन सामग्री है सदा साथ देने वाली नहीं है तो ऐसा मालूम होता है कि हमारे पास जो विश्वास करने का तत्व है मनुष्य का स्वभाव जो है इसमें विश्वास करने की एक मनोवृत्ति रहती है उसका उपयोग केवल इतना है कि हम जीवन की आवश्यकता को देख संत बाणी भक्त बाणी ग्रंथ के वाक्यों को पढ़कर उस बिना चिन्ह बिना जाने परमात्मा में विश्वास करें। ईश्वर विश्वास बड़ा ही महत्वपूर्ण है इस दृष्टि से कि मैंने ऐसा पाया है कि यदि मनुष्य किसी वस्तु व्यक्ति अवस्था परिस्थिति पद योग्यता सुख सम्मान की सामग्री चाहता है तो आप सभी भाई बहनों का अनुभव होगा अप्राप्त वस्तु व्यक्ति अवस्था को चाहने से चाह काल में व्यक्ति के भीतर अभाव उत्पन्न हो जाता है आप अपने अनुभव को सामने रखकर देखिए कोई अप्राप्त वस्तु आप चाहते हैं और मिली नहीं है तो मिली नहीं है और आप चाहते हैं तो चाह काल में आप अपने को अभाव में पाते हैं कि पूर्णता में पाते हैं अभाव में पाते हैं क्या बताएं शरीर में ऐसा रोग हो गया है चिकित्सक ने अनुप्रकार की दवा बताई है दवा मिल नहीं रही है तो दवा मिल नहीं रही है तो आपको बेबशी सताती है कि स्वाधीनता मालूम होती है बेबशी सताती है बहुत प्रत्यक्ष बात है इसमें कोई गहन दार्शनिक तथ्य हो सो नहीं है और कोई ग्रंथ की बात हो अलौकिक बात हो सो नहीं है हम सभी भाई बहनों के जीवन का प्रतिदिन का ये अनुभव है कि हम जो चाहते हैं सो नहीं होता है तो भीतर भीतर मनुष्य अपने आप में अपने को छोटा देखने लगता है असमर्थता सताने लगती है बेबसी सताने लगती है अभाव सताने लगता है निरसता सताने लगती है ऐसा होता है लेकिन मैं क्या संत जनों का भक्त जनों का वाक्य कितना सत्य होता है कैसा जीवन देने वाला होता है आप सभी भाई बहन इस बात का अनुभव करना चाहे और जिन्होंने किया होगा उनको पता ही है कि जिस समय व्यक्ति ईश्वर में विश्वास करके ईश्वर की कृपा की आवश्यकता अनुभव करता है उनकी सहायता की आवश्यकता अनुभव करता है उत्थान के लिए तो उसको अभाव और बेबसी पराधीनता यह सब नहीं सताते। प्रभु मिलेंगे कब मिलेंगे किस रूप में मिलेंगे मिलेंगे तो क्या होगा ये तो दूर की बात है उनकी आवश्यकता अनुभव करने मात्र से जीवन में से अभाव की पीड़ा दूर हो जाती है ऐसा होता है कहाँ से बल भर जाता है कहा से रस भर जाता है कैसे अहम रूपी अणु के धातु में ही परिवर्तन हो जाता है इस बात को ईश्वर विश्वासी नहीं जानता है उस अलौकिक अनुभव में वह स्वयं ही अपने आप आश्चर्यचकित होता रहता है प्रारंभिक दिनों में जब स्वामी जी महाराज के पास बैठकर अपनी बेपसी मिटाने के लिए मैं बात करने लगी तो शरण्य और शरणागत की चर्चा विश्वासी और प्रभु की चर्चा प्रेमी और प्रेमास्पद की चर्चा मुझको ऐसा लगता था कि पता नहीं ये बातें कितनी दूर की हैं पता नहीं किस धातु से कौन सा व्यक्तित्व रचा जाता होगा कि उसमें यह सब प्रकट होता होगा ऐसा मुझे लगता था ऐसा लगता था कि ये जो कह रही हैं सो बिल्कुल ठीक है लेकिन उसको ग्रहण करने में बड़ी बड़ी कठिनाई होती थी सहज भाव से माना ही नहीं जाता था तो आगे चल के क्या होगा ये बात तो आगे की थी माना ही नहीं जा रहा है मुझसे विश्वास किया ही नहीं जा रहा है इसकी अधिक परेशानी और तकलीफ मुझे थी लेकिन इतना इतना शंकालु हृदय होने पर भी और अपने भाग्य से सृष्टि के विधान से परमात्मा की के विधान से मुझको इतना था सहज भाव से सुनना और स्वीकार करना मेरे लिए बहुत कठिन बात थी इन सारी प्रतिकूलताओं के होते हुए भी आज प्रभु की कृपा से उन्हीं के मंगलमय विधान के भरोसे उन्हीं के बनाए बनाए हुए प्यारे प्यारे साधक भाई बहन जो हैं, अपनी निष्ठा के अनुसार उन्हीं के प्रतिरूप आप सभी साधकों की सेवा में यह निवेदन करने में बड़ा हर्ष होता है कि मुझको विश्वास करना चाहिए और मुझसे विश्वास किया नहीं जाता है इसी परेशानी में उन्होंने अपना विश्वास प्रदान कर दिया समय समय पर मेरे ध्यान में आता है तो मैं अपनी साथ के साधक साधिकाओं को सहज भाव से प्रभु की महिमा स्वीकार करने वाले भावुक हृदय के साधकों को यह निवेदन करती हुई कि अरे भाई मेरी तरह विद्रोही मनोवृत्ति और अनेक प्रकार की शंकाओं से ग्रसित होने पर भी यदि परमात्मा पीड़ा को दूर करने के लिए अपनी ओर से अपना विश्वास दे सकता है तो जिसके हृदय में थोड़ी भी को मलता है प्रभु की महिमा की स्वीकृति है उसको तो किसी प्रकार की शंका करनी ही नहीं चाहिए तो अब मुझे कैसा लगता है अब मुझे ऐसा लगता है कि वह परमात्मा जिसकी चर्चा है हमारे समाज में जिसकी आवश्यकता है आपके जीवन में आपके अत्यंत निकट है और उसके निकट होने का प्रत्यक्ष अनुभव तब होता है जिस समय से आप उसमें विश्वास करना पसंद करें उसी समय से होता है मुझे खूब याद है कि जिन जब तक मैंने संत के मुख से ईश्वर का इतना निकट होना सुना नहीं था तब तक जीवन की एक छोटी से छोटी कठिनाई भी मेरे लिए पहाड़ बनकर खड़ी हो जाती थी ईश्वर तो थे उस समय भी और अनेक अवसरों पर उन्होंने और अप्रगट रूप से छिपे छिपे जीवन का संचालन किया संभाला परंतु संत की वाणी से बड़े जोरदार शब्दों में जब यह सुनने को मिला कि अरे भाई परमात्मा तो जानते ही है कि तुम उनके अपने हो उनमें विस्मृति का दोष नहीं उनको तो मालूम ही है कि तुम उनके अपने हो तुम यदि आवश्यकता अनुभव करते हो तो मेरे कहने से तुम मान लो कि वे तुम्हारे अपने तो परमात्मा तो जानते ही हैं, उनकी जानकारी में थोड़ी कोई कमी होती है कमी हो जाती है मेरी मान्यता में कमी हो जाती है मेरी स्वीकृति में कमी हो जाती है मेरे गुणों के अभिमान से बढ़ी हुई जड़ता में कि गुणों का अभिमान जो है सत्य से दूर कर देता है गुणों का अभिमान जो है व्यक्तित्व की विशेषताएं जो हैं व्यक्ति को परमात्मा से दूर कर देती हैं। और नहीं तो जहां व्यक्ति अपने को भगवत समर्पित करता है उनको होकर रहना पसंद करता है उनके विधान को मानकर चलना पसंद करता है और असमर्थता काल में उनकी कृपा की सहायता की आवश्यकता अनुभव करता है तो आप ऐसा देखिए कि दूसरा कोई साधन कोई जब तक कोई कठिनाई अपेक्षित नहीं है सिवाय इसके कि आप उसमें विश्वास करें और उसकी आवश्यकता अनुभव करें तो भीतर में आवश्यकता अनुभव हुई नहीं कि आपके अंत में ही उसका प्रकाश उसकी अभिव्यक्ति आरंभ हो जाती है और तो महाराज जी ने ईश्वर विश्वासी साधकों को एक और बड़ी आवश्यक सलाह ये दी कि देखो भाई ईश्वर का मिलन किस रूप में होगा उस रूप की तुम अपनी ओर से कल्पना मत करो ये भी एक बड़ी जरूरी बात है आपने आपने ईश्वर में विश्वास किया है और आप ईश्वर के शरणागत होकर रहते हैं आप उनसे मिलना चाहते हैं, तो अपनी रुचि अपनी कल्पना को प्रधानता मत दीजिए यह सोच करके मत बैठिए कि मैंने ईश्वर में विश्वास किया है तो ईश्वर को अमुक अमुक प्रकार का रूप बनाकर मेरे सामने आकर खड़ा होना ही चाहिए ऐसा मत सोचिए इसमें घाटा लग जाएगा दूसरी बात क्या बताई कि आपके विश्वास और आपकी साधना की यह कसौटी नहीं है कि जिस परमात्मा के रूप माधुरी का वर्णन सुनकर पढ़कर आपने उनसे नाता रिश्ता जोड़ा तो आपकी साधना की यह कसौटी नहीं है कि जब आप ध्यान करें उनका तो वो आ करके आपके मन चाहे वेश में आपके सामने खड़ा हो जाए ईश्वर विश्वास की यह कसौटी भी नहीं है भक्ति का यह प्रमाण नहीं है कि मैं जैसा सोचूं वैसा ही बन करके वो आ करके खड़ा हो जाए ये बात नहीं है बड़ा गहरा रहस्य ईश्वर विश्वास और ईश्वर भक्ति के बारे में महाराज जी ने यह बताया कि अपनी रुचि को ले करके कोई प्रभु का प्रेमी नहीं हो सकता रुचि क्या है रूप माधुरी के दर्शन का लालच ये भी रुचि का रूप धारण कर लेगा तो क्या होगा कि वह सर्वहितकारी परमात्मा उसको मालूम है कि आपके साथ कैसा व्यवहार करने से आपका विकास होगा उसको मालूम है कि मुझको मालूम है जी, उसको मालूम है अपने अंत की सब कथा हम लोग जानते हैं जी नहीं जानते हैं नहीं जानते हैं सारी बातें अपनी नहीं जानते हैं और इसको तो वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी देखा गया है कि मनुष्य के मस्तिष्क में मैं मनोविज्ञान की चर्चा कर रही हूँ मनुष्य के मस्तिष्क में कितनी इच्छाएं हैं और कितने पुरातन सब संस्कार जमा पड़े पड़े हैं भीतर कितने प्रकार के राग जमे हुए हैं भीतर सो एक तो चेतन स्तर है जिस पर वर्तमान में कुछ कुछ विचार और रुचि और इच्छा और संकल्प ये सब सामने रहते हैं जिनको कि हम लोग जानते हैं और उसकी अपेक्षा बहुत अधिक बातें जो हैं आपके व्यक्तित्व की आपके गहरे अनकस में छिपी हुई उनका आपको पता ही नहीं है उदाहरण देने वाले इस विषय पर खोज करने वाले मनोविज्ञान वेत्ता ने यह बताया कि जैसे समुद्र में बर्फ का पहाड़ तैरता है आइस होता है ना तो बड़ी दूर पर कोई जहाजी जहाज लेकर के जा रहा है तो बड़ी दूर पर उस आइस का इतना सा छोटा सा नुकीला हिस्सा ऊपर दिखाई देता है उसी को देख करके अगर कोई समझ ले कि उतनी सी चीज ऊपर ऊपर आ रही है उससे बच के चल देना है तो जितना हिस्सा ऊपर मुकीला इस वर्ग का दिखाई देता है उसका आठ गुना हिस्सा बड़ा सा उसका विशाल काय आकार जो है वो जल में भीतर छिपा हुआ है तो अगर उतने ही को देख करके उसी को पूरा मान करके उसके बगल से होके कोई जहाज़ निकल जाना चाहे तो भीतर में जो छिपा हुआ उसका विशाल आकार है वो जहाज को चकना कर देता है ऐसे ही मनुष्य के कॉन्शस लेवल पर चेतन स्तर पर जितनी बातें मालूम होती हैं, वो तो तुम्हारे मा, मा, मानसिक जीवन का केवल एक बटा आठ भाग है और सात बटा आठ भाग उस अंतराल में छिपा हुआ है जिसके बारे में आप ही को पता नहीं है कि हमारे भीतर क्या क्या है तो ऐसी दशा में हम सब लोग अपने बारे में पूरी बात नहीं जानते हैं, लेकिन परमात्मा सर्वज्ञ है अब हम लोग विश्वासी बनकर बात कर रहे हैं अब बुद्धि मत लगाइएगा तर्क मत लगाइएगा क्यों? वो कारण है मैं कार्य हूँ तो कार्य को कारण का पूरा पता नहीं हो सकता है अब मान ही लेना पड़ेगा और ये मानने का ही पंथ है शुद्ध विश्वास का मार्ग है तो वो हम लोगो को अधिक अच्छी तरह से जानता है कि मेरे साथ क्या करने से मेरा पूरा विकास होगा और आपने अपनी ओर से एक कल्पना करके रख लिया कि मैं तो मैं तो ईश्वर का विश्वासी हूँ और मैंने तो परमात्मा से प्रार्थना की है तो मैं भक्त हो गया कि नहीं हो गया इसकी पहचान ये है कि परमात्मा मुझको दर्शन दे जाए मुझसे बातें कर जाए मुझको कह जाए कि हाँ मैंने तुमको अपने भक्तों की सूची में लिख लिया अगर ऐसा सोच करके आप बैठ जाएंगे और उसने देखा कि दर्शन देना आपको तो ठीक नहीं है और उन्होंने देर लगाई तो आपको अपनी साधना में संदेह हो जाएगा कितनी बड़ी बात है साधना में ही संदेह हो जाएगा आप सोचने लगे अच्छा इतने दिन तो हो गए और परमात्मा ने तो मुझको दर्शन नहीं दिया तो मालूम होता है कि मेरी साधना ठीक नहीं तो महाराज जी ने मना किया अपनी ओर से कोई कल्पना मत करो अपनी ओर से कोई चित्र मत बनाओ अपनी ओर से कोई कसौटी मत बनाओ तुम्हारा काम है विश्वास करना तुम्हारा काम है अपने को सब प्रकार से उस पर समर्पित करके छोड़ देना तो आप सच मानिए कि जिससे विश्वास के बल पर मनुष्य के अहम रूपी अणु में ही छिपा हुआ परमात्म तत्व अपनी विभूतियों को विकसित करने लगता है उस विश्वास में तर्क लगाना संदेह करना बड़ी भारी भूल है मैंने जब बहुत तीन पाँच लगाया तो स्वामी जी महाराज ने कहा कि देखो भाई अगर बुद्धि का पल्ला तुम नहीं छोड़ सकती हो तो कितनी बुद्धिमानी है तुम्हारे पास सब सब प्रकट करो मेरे सामने और मैं तुम्हें बुद्धि के उपयोग का एक क्षेत्र बता देता हूँ जितनी बुद्धिमानी तुम्हारे पास है सब उसमें खर्च कर देना परमात्म तत्व में उनकी महिमा में उनकी कृपालता और करुणा में बुद्धि कभी मत लगाना बुद्धि अगर न रुके तो उसको लगा देना तुम शरीर के स्वरूप का विवेचन करने में संसार के स्वरूप पर विचार करने में बुद्धि लगा दो क्यों देखिए कैसा अकाटी तर्क है जिसके बारे में कुछ जानते हैं कुछ नहीं जानते हैं उसी पर रिसर्च चलता है थोड़ा मालूम है थोड़ा नहीं मालूम है उसी की खोज की जाती है उसी पर तर्क लगाया जाता है उसी पर एक्सपेरिमेंट किया जाता है तो थोड़ा जानते हो थोड़ा नहीं जानते हो वही तुम्हारी बुद्धि का क्षेत्र है जिसके बारे में कुछ नहीं जानते हो स्टार्टिंग पॉइंट है ही नहीं है उसमें तर्क क्या लगाओगे जरूरत मालूम होती है तुम्हें तो विश्वास कर लो और जरूरत नहीं मालूम होती है तो छोड़ दो आज हम लोगों की दशा क्या है दशा ये है कि न छोड़ते ही है न मानते ही है तो सभी भाई बहन जो परमात्मा में विश्वास करने बैठे हैं विश्वास में जो भी कुछ थोड़ी बहुत बाधा हो उसको दूर कर देनी चाहिए तो भक्ति का अर्थ स्वामी जी महाराज ने क्या बताया भक्ति का अर्थ ये नहीं बताया कि मेरी जो जो काम ना ए, संसार की सहायता से पूरी नहीं हुई ईश्वर विश्वास से पूरी हो जाए ये भक्ति का अर्थ नहीं बताया भक्ति का अर्थ ये बताया कि परमात्मा को कैसे आनंद मिले परमात्मा को कैसे रस मिले परमात्मा को कैसे प्यार का मिठास मिले इस बात का चाव जिसमें है वो भगवत भक्ति बड़ी ऊंची बात है और मानव जीवन के लिए बड़े गौरव की बात है ये उसी की महिमा है ये परमात्मा की ही मौज है कि उन्होंने सारी सृष्टि बनाई आप के लिए और अपने ही अंश से आपको प्रकट किया अपने प्रेम के रस के संपादन के लिए बड़ी ऊंची बात है आप सोच करके देखिए इस दृष्टि से आपके व्यक्तित्व का कितना महत्व है रस स्वरूप परमात्मा आपके हृदय के प्रेम भाव का पान करने के लिए लालायत रहता है रस स्वरूप परमात्मा अव्यक्त भी है सर्वज्ञ भी है सर्वसमर्थ भी है और उसने अपने ही संकल्प से आपकी रचना की और अपनी ही मौज से अपने इस विधान में बंध गया किस विधान में मेरा प्यारा प्यारा मानव मेरे प्यारे प्यारे बच्चे यदि मेरे प्रेमी होना पसंद करेंगे तो मैं उनका प्रेमी हो जाऊंगा अब अब कहा क्या जाए सामर्थ्यवान की मौज है इससे परम मधुर संकल्प से उन्होंने हम लोगों की रचना की और आप सोचिए कि जब मनुष्य के व्यक्तित्व में परमात्मा के प्रेम रस का प्रादुर्भाव हो जाता है तो उस भक्त के माध्यम से परमात्मा के मधुर होने का जितना प्रत्यक्ष अनुभव संसार को होता है सर्वव्यापी परमात्मा की उपस्थिति से तो उतना नहीं हो रहा है जी, अत्यंत सुख्मय अत्यंत गुहे अत्यंत रहस्यमय अत्यंत रसमय परमात्मा इस समय भी समग्र विश्व में और विश्व से परे विद्यमान है कि नहीं है है लेकिन परमात्मा के मिठास का अनुभव स्वामी जी महाराज के पास बैठकर जैसा हुआ अदृश्य परमात्मा के प्रेम का अनुभव ऐसा हुआ था क्या हुआ और परमात्मा के प्रेम से जिन संतों का हृदय तर हो जाता है उनके प्रेम का प्रवाह जिन संतों के जीवन में बहने लगता है वे जब कहते हैं कि परमात्मा बड़ा प्रेमी है बड़ा कृपालु है तो उनके कहने से व्यक्तियों पर जितना प्रभाव होता है परमात्मा की सर्व व्यापकता से उतना प्रभाव तो नहीं होता तो आपकी रचना इसलिए नहीं है कि सत्य की चर्चा करते रहे ईश्वर विश्वास की बातें करते रहे और मलमूत्र की थैली में विश्वास करके रोग में बुढ़ापे में असमर्थता में कलप करके मर जाएं। इस बात के लिए आप नहीं बनाए गए तुम्ही ही वो माता पिता तुम्ही गीत गाते रहे और बैंक के अकाउंट के भरोसे हृदय में धन के लोभ की कठोर जड़ता को भरकर परमात्मा के मधुर प्रेम से वंचित रहते हुए मर जाएं इसके लिए आप नहीं बनाए गए आप इसके लिए बनाए गए हैं कि वह अव्यक्त परमात्मा अपने प्रेम के मधुर रस को आपके द्वारा आपके माध्यम से इस जगत में प्रकट करके भवताप से तपने वाले प्राणियों को आनंदित कर इसके लिए आप बनाए गए हैं उस सत्य संकल्प का संकल्प हमारे जीवन को दिन रात प्रेरित कर रहा है दिन रात प्रेरित कर रहा है उस सत्य संकल्प का संकल्प हम सभी भाई बहनों को दिन रात प्रेरित कर रहा है प्रेम का अथाह सागर लहरा रहा है और मेरे प्यारे तुम प्यासे प्यासे दुनिया में फिर रहे हो हमारी नालायकी से परमात्मा नाराज नहीं होता हमारे भटक जाने से जैसे जैसे दुनियावी माता पिता होते हैं आप लोगों को इस बात का अनुभव है और बाल बच्चे कहना न माने तो खींच करके कर कर कहते हैं कि जा जाना, जाना है जा जो करना है तो कर जो भोगना है तो भोग लेकिन वो जगत जननी और हम करुणा मई मा वो जगत पिता समर्थ पिता अनंत माधुर हम जैसे भटकते हुए पर विशेष दृष्टि रखता अरे ये बच्चा मेरा कूद करके लोग मोह काम क्रोध की अग्नि में न पड़ जाए जल न जाए उसको बचाने के लिए वो विशेष कृपा दृष्टि रखता मैं मानव जीवन की महिमा आपकी दृष्टि में लाना चाहती हूँ मानव जीवन की महिमा और स्वामी जी महाराज ने यही तो बारंबार कहा ईट पत्थर जोड़ करके बड़े बड़े भवन बना लेने से मानव सेवा संघ की सफलता नहीं है बड़ा बड़ा आश्रम बना लेना बड़ी बड़ी प्रवृत्तियां चला लेना मानव सेवा संघ का उद्देश्य नहीं है प्रवृत्तियों को तो छोटे छोटे छोटे छोटे नमूने में बाल मंदिर में छोटे छोटे बच्चे साधक की गोद में पल जाएं और पूरी शक्ति लगा करके मानव जीवन के लिए उपयोगी गहुओं की सेवा कर दो मानव जीवन के लिए उपयोगी वृक्षों की सेवा कर दो मानव जीवन के लिए उपयोगी आश्रमों की सेवा कर दो ये छोटी छोटी प्रवृतियाँ नमूनों के लिए उन्होंने बनाई मानव सेवा संघ का उद्देश्य कभी नहीं है कि बड़ी विस्तृत प्रवृत्तियों में संसाधकों को फंसा दिया जाए ये उद्देश्य नहीं है बड़े बड़े आश्रम बड़े बड़े भवन बड़े बड़े अस्पताल बड़े बड़े विद्यालय बना खड़े कर दिए जाए ये मानव सेवा संघ का उद्देश्य नहीं है मानव सेवा संघ का उद्देश्य क्या है कि मानव अपने जीवन की इस महिमा को स्वीकार करे कौन सी महिमा उस अनंत परमात्मा ने अपना ही प्रतिरूप देकर आपको किस बनाया कि वह अलौकिक प्रेम का रस आपके हृदय के द्वारा प्रवाहित होकर के संसार के ताप का नाश करे आपके व्यक्तित्व के संपर्क से अनेक व्यक्तियों के जीवन में चेतना की ज्योति जगता हम सभी महाराज के पहले हुए बच्चे हैं और हम लोगों को उन्होंने मानव सेवा संघ के सेवक और कार्यकर्ता होने का गौरव दिया है ये मेरा अधिकार नहीं है ये मेरी योग्यता और मेरी विशेषता नहीं है ये तो संत का दिया हुआ गौरव है उन्होंने मिट्टी के पुतले में प्राण फूकने की तरह अनेक प्रकार की कमजोरियों से भरे हुए और कितनी बार इस बात को प्रकट किया कि तुम लोगों की हैसियत मैं जानता नहीं हूं मैं खूब जानता हूं लेकिन जिस जित ने किसी अंश में भी भगवत मिलन की आकांक्षा प्रकट किया साधक होने की अभिलाषा प्रकट किया संघ के प्रति अपना प्रेम भाव प्रकट किया किसी अंश में तो उसकी सब दुर्बत्ताओं सब कमजोरियों पर, पर पर्दा डाल करके थोड़ी थोड़ी सी चेतना थोड़ी थोड़ी सी सद्भावना के कारण हम लोगो को इकट्ठा करके जुटा करके संघ के प्रेमी और संघ के कार्यकर्ता होने का गौरव प्रदान किया है मैं ऐसा करती हूँ हम लोगों की योग्यता और हम लोगों की विशेषता का को तो, तो सामने उन्होंने नहीं रखा और इसी आधार पर उन्होंने मुझसे बारम बार कहा मुझको तो कर्तृत्व का अभिमान अभिमान कहे और अभास कहे चरित्र का भाष कहे तो स्वामी जी महाराज ने बार बार मुझको सुझाया कि देव की जी परमात्मा तुम्हारी योग्यता तुम्हारी विशेषता से नहीं रीजेगा ऐसा मत सोचना परमात्मा किस बात से रीझता है केवल तुम्हारे हृदय के प्यार से तो आप सोचिए कि आपके जीवन की कितनी महिमा है अगर आप ईश्वरीय प्रेम को प्रकट करने के लिए अपने हृदय को खोलकर परमात्मा के सामने छोड़ देते हैं तो आपका जीवन परमात्मा के लिए भी मूल्यवान हो जाएगा क्योंकि प्रेम करने वाले साधक पर परमात्मा अपने को मेछावर करता है उसके लिए भी मूल्यवान हो जाएगा और आपके हृदय के प्रेम की कोमलता संसार के पीड़ित जनों के लिए भी बहुत उपयोगी हो जाएगा हर कवि तो मानव सेवा संघ सार्थक हो गया आप आजीवन सदस्य बन गए आप साधारण सदस्य बन गए आप स्थायी साधक बन गए बड़ी अच्छी बात है बड़ी अच्छी बात है कि आपने ये सब एक साधन रूप मान्यताओं को स्वीकार किया परंतु जो व्यक्ति स्थाई साधक भी नहीं बना है साधारण सदस्य भी नहीं बना है आजीवन सदस्य भी नहीं बना है आजीवन कार्यकर्ता भी नहीं बना है उसके जीवन में भी यदि उसने अपने महत्व को स्वीकार कर लिया तो वो भी उतना ही प्रिय है संघ को जितना उसका कोई विकास कर उतना ही प्रिय है साधक की दृष्टि से आपने चेतना जग गई मानव होने की दृष्टि से आपके हृदय में परम प्रेमास्पद का प्रेम आ गया तो यह मानव सेवा संघ की सफलता है यह व्यक्ति के निर्माण के कार्यक्रम की सफलता है इस दृष्टि से यहाँ उपस्थित हुए भाई बहन मुझको अत्यंत प्रिय लग रहे हैं मैं उनके प्रति अत्यंत कृतज्ञ हो रही हूँ मुझको इतना अच्छा लग रहा है इतना अच्छा लग रहा है कि की सदमुच स्वामी जी महाराज के मिशन को हम लोगों ने ट्रू स्पिरिट में सच्चे अर्थ में ग्रहण किया है कि की बाह्य विभिन्न प्रकार की मनोरंजक प्रवृत्तियों को स्थान न दे करके अपने ही अंत में सदा सदा के लिए आनंद मग्न करने वाले सत्य तत्व को अभिव्यक्त करने के लिए शांति पूर्वक बैठकर जीवन के सत्य पर विचार कर रहे हैं तो इस आयोजन का बहुत बड़ा लाभ मैं इस बात को मानती हूँ कि हम लोगों में से प्रत्येक भाई बहन अपने जीवन की इस महिमा को स्वीकार करें कि सचमुच धरती पर आकार सहित मल मलमूत्र की थैली और हार मास की बनी हुई आकृति इसको ले करके इस धरती पर विचरण करने वाले भाई बहनों में परमात्मा के प्रेम रस का संचार हो जाए, मन सुबस की रजत प्रेम की सफल हो गई